पांच वर्ग करके उसको साम की भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब वहा उसके विभाग एक ही साम के विभाग करते हैं। तो पीछे जो हमने कई तरह से साम साधु की उपासना को देखा उसमें पंचविध साम की उपासना हुई उसमें तो अहिंकार प्रस्ताव उद्गीत, प्रतिहार और निधन ये पांच वर्गों में भाग के किया गया उसी को साम को सात भागों में बांट करके भी शाम की उपासना की जाती है सप्तविध की सप्तवि दो चीजें और जोड़ते हैं एक आदि और एक उपद्रव वो तो भी यहाँ उसी क्रम से जैसे पहले पंचविध उपासना का था ऐसे ही सप्तविध उपासना को हम आगे देखेंगे दूसरे के सात खंडों तक हमने पीछे से देख लिया था आठवां खंड आज चलेगा पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी अच्छा जी प्रणव नाम प्रणव नाम से हम ओम को जानते हैं और प्रणव नाम से ही यहाँ पर हिंकार हाई कार हाउकार जो बताया तो जो ओम शब्द है उसको तो हम तो धातु तो प्रत्यादि से उसका अर्थ निकाल सकते हैं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 और चूंकि इनको गाते हुए हम स्वरों को ऊंचा नीचा करते हैं शब्दों के अतिरिक्त कुछ चीज डालते हैं तो ये शाम का भाग है संगीत का भाग है जो हृदय से होता है हम ऊपर से करते हैं तो रिचा में ये सब चीजें की जाती है इस रूप में वर्णन है आप वैसे व्याकरण की दृष्टि से अर्थ देखेंगे तो नहीं निकलेगा वो ये प्रतीकात्मक है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 एक भावना या गहराई वो बढ़ जाती है उस तरह से प्रस्तुति चले जाती है वो हमारे अंदर तक छूने लग जाता है मस्तिष्क में अंदर तक बैठ जाता है है इस संगीत का गीत का साम का गीत प्रभाव है। उसी को हम श्रेष्ठ बना देते हैं साधु बना देते हैं अधिक प्रभावी बना देते हैं है प्राण डाल देते हैं शब्दों में भावना डाल देते हैं इसलिए कोई अंतर नहीं है उसमे अर्थों में जी जो हिंकार शब्द आदि में प्रयोग किया जाता है वो प्रणव के लिए है अथवा बीच बीच में जो किया जाता है वो भी हिंकार जो है वो प्रणव के प्रतीक के रूप में इन्होंने कहा है हिंकार जो है जो जैसे मंत्र के प्रचलन में है ऐसा बोला जाता था दु, दु, खंड का वो दूसरा प्रभाग है तो उसमें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 अब सप्तविद शाम की उपासना के लिए बोल रहे अर्था सप्तविद्य जैसे पीछे अलग अलग चीजों के अंदर इन्होंने किया था ऋतुओं में है पशुओं में है प्राणों में है ऐसे ही ये सप्तविद उपासना भी अलग अलग चीजों के अंदर देखेंगे जैसे रिचा में शाम करते हैं रिचु दुर्डम ऐसे यहाँ पर अलग अलग चीजों में देख रहे हैं यह है वाची सप्तविधम साम उपास वाणी में वाक में सप्तविध शाम की उपासना करें व्यवहार में शाम का गान करते हैं उसमें सप्तवेद होता ही है सात प्रकार होते ही हैं पर वाहन हो के उसको इस वाणी के अंदर भी घटा रहा है व्यक्ति वाणी के अंदर भी जैसे इस तरह से श्रेष्ठता की उपासना कर रहा है कि यही सप्तविध उ... उपासना हो रही है उसकी यही सप्तविध शाम हो गया कैसे तो इति सहिंकार वाणी का जो कुछ भी होता होता है होता है या हू ऐसे हम बोलते हैं सकारात्मक हा के अर्थ में अहिंकार है अहंकार को प्रणव कहते हैं ओम कहते हैं ओम को भी हम हा के रूप में कहते हैं पीछे आया भी था हनुमत हमिति स्वीकार करते थे तो ओम हम इत्यादि हम बोलते हैं ना स्वीकार के अर्थ में होता है ना इसको हुम कह लीजिए आप यहाँ हूं उसमें भी नासिका से हम बोल रहे हैं हु के ऊपर ठीक है ये तो उच्चारण में अलग अलग हो सकता है हम इसको हुम पढ़ रहे हैं उसको हू ऐसे होता हैं तो जो कुछ भी हम हिंकार है वो हिंकार है जब हम हू हा करते हैं स्विकार करते हैं वो सब जैसे कि हिंकार की हिंकार है सप्तविद तो शाम तो का पहला वाला भाग है शाम का ही य प्रेति सप्रस्ताव हो जो प्रति प्र ये जो एक शब्द है यत प्रेति प्रति प्र को उल्लेखित करना चाहते हैं जैसे आजकल इन्वर्टेड कोमा में कर देते हैं विपृत अल्प विराम में कर देते हैं प्राचीन काल में इति शब्द जोड़ करके उसका ग्रहण करते थे तो प्रति प्रेति ये जो प्र है प्र इतना सा बस ये क्या है ये प्रस्ताव है वाणी में जो प्र बोला वो प्रस्ताव हो गया यद, आ, आ इति सा आदि यद, यदेति इसमें लिखा हुआ है यद यदेति तो आदि का जो आ है प्रारंभ का ये आवर्ण है ये यदेति रोकना रोकिए ध्यान दिए मेरे गला खराब होता है बोलता हूं तो आपको उसी समय समझना चाहिए तो यदेति सा आदि ही यत आ इति तो आ ये जो वर्ण है ये आदि आदि का सबसे पहला आ वर्ण ले लिया आगे देखें यद उदिति स उदगीता उत्त ये जो वाणी में बोला जाता है ये उदगीत हो गया उदगीत का प्रारंभिक उत्त ले लिया यत् प्रति इति सतिहार प्रतिहारो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 ये वाणी की उपासना हो गई सप्तव ये यहाँ सात चीजें दिखाई हैं उस साम की उपासना से तुलना करते हुए सात शब्दों को केवल प्रतीकात्मक रूप से रख दिया है कि बोलते ही प्रस्ताव आ जाएगा उप बोलते ही उदगीत आ जाएगा नी बोलते ही निधन आ जाएगा उप बोलते ही उपद्रव आ जाएगा इत्यादि ये तो प्रतीकात्मक है कुछ सात शब्द वहां से तुलना करते हुए अब ये पूरी भाषा के अंदर देखिए इसलिए उन्होंने कहा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 उसके लिए वाणी के दूध को अपने दूध को दूह देती है तो वाणी का दूध क्या है वाणी का भाषा का दूध क्या है वाक्यों का जो उसका अर्थ है वो उसके अर्थ को दूध देती है उसका अर्थ को ठीक ठीक पहुंचा देती है उतने ही हो जाता है ये वाणी की कुशलता है बुद्धि की कुशलता है उस व्यक्ति की तो दुख दे वाग दो हम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्ना दो भगवती दो बार पहले आ चुका है वो अन्न वाला भी हो जाता है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 तो अन्नवान अन्नादो भवती यह एतदेवं विद्वान वाची सप्तविदम शाम उपास जो ऐसा जानते हुए साम वाणी में सप्तविध साम की उपासना करने लगते हैं वाणी तो भी परमात्मा की दीवी है और परमात्मा की दीवी जितनी चीजें हैं उसमें श्रेष्ठता की उपासना करेंगे वो एक तरह से साधुत्व की उपासना है वो साम की उपासना है ये तो बहुत तर, अलग अलग तरीके बताए गए हैं और भी तरीके हो सकते हैं कोई भी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 अब और सप्त उपासना शाम की उपासना के लिए कह रहे हैं एक और तरीका बता रहे हैं तो अथकलु अमुम आदित्यम सप्तविधम शाम उपासित इस आदित्य को ये सूर्य इसको भी सप्तविध शाम की तरह उपासना करें ये शाम क्यों है ये सूर्य सूर्य की उपासना ये शाम कैसे है तो उसके लिए कह रहे हैं सर्वदा समेन शाम क्यूंकि ये सदा सम रहता है सूर्य सदा सम रहता है इसलिए वो साम है सम से साम शब्द को लिया गया है। सूर्य सम कैसे रहता है तब तो हम भिन्नता देखते हैं उसमें काल लाल होता है दिन में अलग होता है ताप साय काल अलग होता है सर्दी में अलग होता है गर्मी में अलग होता है बारिश में छिप जाता है यूं तो हम उसमें भिन्नता देखते हैं छोटा और बड़ा भी दिखता है लेकिन अपने आप में सूर्य एक ही रहता है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 अमुम आदित्यम सप्तविधम शाम उपासित है ये भी शाम की उपासना है सूर्य को देखते हुए और उससे तुलना करते हुए कई चीजें आगे बता रहे हैं तो नवे खंड का दूसरा प्रभाक तस्मिन इमानी सर्वाणी भूतानी अन्वात इसी सूर्य में सारे भूत यानी सारे प्राणी जितना भी जंतु जगत है जीव जगत है पेड़ पौधे आदि सब करके भूतानि सभी सभी सभी उसी उसी में जैसे आश्रित हैं, सभी उसी पे आश्रित हैं हैं हैं पे उसका आधार लेते हैं, उसके अनुगामी हैं हैं उसके अधीन है। क्रियाकलापो की दृष्टि से भी देख सकते हैं जो सूर्य के उदय होने पे उठते हैं करते हैं क्रियाएं करते हैं सूर्यास्त होने पर सो जाते हैं वो भी उसका अनुगमन कर रहे हैं सूर्य का और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 तो जो ये जानता है कि जितने भी प्राणी है वो सूर्य से जुड़े हुए हैं सूर्य से संबंध है उनकी बहुत सारी सूर्य के अनुकूल होती रहती है तो अनवायत्तानी विद्या ये जान ले समझ ले सूर्य से जुड़े हुए हैं और उसके अनुरूप वो अपनी अपनी दिनचर्या बनाता है सूर्य के अनुरूप चलता है और सूर्य के विपरीत चलता है तो दिक्कत होती है हमारे को हमारी घड़ी बिगड़ जाती है अंदर की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 उदय से पहले का जो भाग है, है।, है प्रारंभ है, है, है ये, उसका है। तो ये भी उदय होने से पहले का जो भाग है वो सूर्य का हिंग है तो पुरा उदयात सहिंकार है तदस्य पशुओं अनुता है इसमें सारे पशु अनवायत्त रहते हैं अंदर जुड़े हुए रहते हैं तस्माते हिंग वो पशु पक्षी उस समय कुछ हिंग बोलने लग जाते है आवाज ध्वनि करने लग जाते है सूर्योदय से पहले अलग अलग तरह से कुछ बोलने लग जाते हैं सक्रिय होते हैं उनका बोलना बोलना शुरू हो जाता है हिंकार हो जाता है हिंकार भाजी नो ही ए तस् सब इस शाम के इस श्रेष्ठता के हिंकार के भाजी हो जाते हैं जो लाभ हिंकार का होता है शाम में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 तदस्य मनुष्य अनुवायत मनुष्य इससे अनवायत रहते मनुष्य इससे सक्रिय होते हैं बहुत ज्यादा तस्माते प्रस्तुति इसलिए प्रकर्ष रूप से स्तुति की कामना वाले होते हैं जब सूर्य उदय होता है उपासना का काल कब माना जाता है मुख्य सूर्य उदय होता है उस समय सूर्यास्त का समय होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय संध्या का काल सायकाल संि वेला है और उसी से संध्या नाम भी हम बोल देते हैं तो उदय उगते हुए सूर्य को तो होते सूर्य तो ये उगते के लिए यहाँ पर था। तो मन में भाव उसी कि की प्रशंसा करू श्रेष्ठता से करूँ परमात्मा का प्रस्ताव भाजीनो ही ए तस् सामना इस शाम के प्रस्ताव के भागी हो जाते हैं प्रस्ताव का जो लाभ होता है हिंकार प्रस्ताव शाम का जो वास्तविक शाम किया जाता है गान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 जो संगम है ये सूर्योदय के तीन मुहूर्त बाद के काल को कहते हैं एक मुहूर्त मिनट। तो उस अड़तालीस से हम लगभग सवा दो घंटे कह सकते हैं, सवा घंटे बाद में। सूर्योदय के सवा दो ढाई घंटे के बाद का वो जो समय है वो कैसा है वो आदि के समान है वो तो समय विशेष रूप से हम कार्य आदि के लिए सक्रिय हो जाते है तदस्य व्यांशी अनवाय इसमें व्यांशी वय, मतलब पक्षी लोग जैसे अनवायत हैं अलग अलग सूर्य में सब अनवायत हैं लेकिन कौन कौन कब विशेष अनवायत हो रहा है वो उसके लिए बताया जाए तो पक्षी उसमें जैसे जुड़ जाते हैं उसके आश्रित रहते हैं तदस्य व्यांशी अनुवायत्ता तस्मात्नी अंतरिक्षे अनारंभ अनारंभानी आदाय आत्मा परिपतनती तो पक्षी क्या करते हैं पक्षी उड़ने कब लग जाते हैं थोड़ी देर सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद में वो काफी उड़ने लग जाते हैं सक्रिय होते हैं क्योंकि भोजन आदि के लिए निकल जाते हैं इस तरह पहले भी निकल जाते हैं लेकिन सूर्योदय के बाद में चाहे चाहे चना तो वो शुरू से कर देते हैं सूर्योदय से पहले भी है उस समय लेकिन जो उड़ना है उनका अंतरिक्ष में खुले में बिना किसी आधार के वो इस समय प्रारंभ होता है आदि वेला में परिपतंती उड़ते हैं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 श्रेष्ठता की उपासना करते हैं जो उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है देवता लोग विशेष गुणों को जिन्होंने अपने अंदर पाए वो उस समय उससे विशेष रूप से जुड़े रहते हैं तस्मात्ते सप्तम इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं और उस श्रेष्ठता की उद्गीत की उपासना करते हैं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 और ये उदगीत की ये सब चर्चा उपनिषद की चर्चा कर रहे थे ये देवता लोक थे श्रेष्ठ लोग थे विद्वान लोक थे सिद्ध लोग थे पवित्र लोग थे ऐसे लोग थे जो कह रहे संप्रति मध्यन दिने ये उपयोग करने हैं अभी इसका दिन में चर्चा कर रहे हैं देवताओं की तरह से आगे अतः यदि हम मध्यन जो मध्यम दिन से बाद का उर्ध का भाग है बारह बजे के बाद का जो समय अब उस समय सूर्य ढलना शुरू हुआ नीचे आना शुरू हुआ मध्यान्हनाथ प्राग अपराह्न और अपराह्न से पहले का भाग है मध्यान्ह से आगे का और अपराह्न से पहले का जो भाग है अभी सूर्य ढलना शुरू हुआ है थोड़ा नीचे आया सब प्रतिहार है वो प्रतिहार की तरह से तदस्य गर्भा अन्यता उसमे जैसे कि गर्भ अनवा जुड़े हुए हैं गर्भ मतलब गर्भाशय में जो बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था में होता है वो गर्भ है वो जैसे इस समय में उनसे जुड़ा हुआ है अब ये काल इसके साथ में जुड़ा हुआ है किस तरह से प्रतीक है वो देखते हैं संभावना रूप में हम बोल सकते हैं उहा कर सकते हैं लेकिन गर्भस्थ प्राणियों को इस काल से जोड़ा गया है तो ये प्रतिहार है तदस्य तस्माते न और इसका वो प्रतिहत होते होते हुए धारण के लिए जाते हुए न अवपत्यंते गिरते नहीं है सूर्य जब यूं जाने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे कि गिरना शुरू हो गया गिर नहीं जाए ऐसा हम एक परिकल्पना कर सकते हैं ऊपर तक गया चढ़ रहा है चढ़ रहा है तब तो ठीक है कि चढ़ रहा है ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है तो गिर ना जाए तो बड़े बड़े झूले होते हैं ना बहुत बड़े बड़े आजकल बिजली से जो चलते हैं, तो तो उसमें ऊपर जाते हैं तो ऊपर ऊपर जाते जाते हैं और ऊपर जाकर के फिर जब यू जाते हैं तो कैसा लगता है जैसे गिर रहे हैं अब हमें भी रहता है लेकिन वो लेकिन हमें क्या प्रतीत होता है जैसे की गिर रहे हैं ये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 व्याकरण में एक उदाहरण आता है गर्भ कैसे होते होते हैं हैं गिरने के हैं। के स्वभाव स्वभाव वाले अर्थों अंदर उसका ऐसा होता है का प्राय करके बहुत करके होता रहता है ये तीसरे अध्याय के दूसरे पात का एक सौ चौवन वै लक्ष्य पत पद स्था भू वृष हन गम गम, गम श्रिप्य उक तो पत से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 आगे देखिए अथा ऊर्ध्वम ऊर्ध्व और अब अपराह्न से भी बाद का जो भाग है अपराह को नहीं लिया पहले लिया था इन्होंने मध्यान्ह के बाद और अपराह से पहले वाला अब अपराह के बाद वाला कह रहे तीन के बजे के बाद में और नीचे का भाग यद ऊर्ध्व अपराहनाथ प्राग अस्त लेकिन अस्त होने से पहले का भाग है उपद्रव उसको उपद्रव कहते हैं तदस्य अन्वायत्ता। अन्वायत्ता। में जंगलों में रहने वाले जो होते हैं वो जैसे इससे जुड़े हुए रहते हैं। अलग अलग ढंग से लेकिन इन इन कालो में ये प्राणी अधिक जुड़ते हैं साय काल वो अधिक जुड़े हुए रहते हैं इसलिए तस्मा पुरुषम दृष्ट कक्षम स्वभ्रम उपद्रवंती उपद्रव उपद्रवंती उप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 तो युद्ध में किसी सेना को पीछे हटना होता है तो पीछे हटना तो दोष की बात है जो आगे आगे बढ़ता रहता है, पीछे नहीं हटता है वो श्रेष्ठ वीर कहलाता है योद्धा कहलाता है जो पीछे हट गया वो कायर कहलाता है एक दृष्टि है एक दूसरी दृष्टि है कि जब देखा कि यहां तो दाल नहीं गल रही है आगे बढ़े तो मर जाएंगे तो पीछे हटते है, छुपते हैं ताकि फिर से सशक्त हो करके फिर रक्षा करें वो भी एक तरीका है वो भी हितकारी तरीका है वो डर के नहीं हानि से बचने के लिए करते हैं छुप जाते हैं दो तरह से होते हैं दो तरह के योद्धा हमारे यहाँ इतिहास के अंदर देखे जाते हैं उत्तर भारत के जो होते हैं वो कैसे पीछे नहीं हटते वो वो मर जाते हैं करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे राजस्थान के इतिहास में आप ऐसा ही देखेंगे और तो मर जाते हैं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 उनमें भी श्रेष्ठता आती है साधुता आती है के भाग गए और फिर बिल्कुल पलायन कर गए तब तो दोष है ही लेकिन लक्ष्य फिर भी वही बना हुआ है, पीछे हट करके फिर चल चल पड़े कई बार प्रथम प्रथमावृत्ति और कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो आगे आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं कई जैसे कहते नहीं जी मैं तो फिर से पढ़ूंगा प्रारंभ से तो जो आगे बढ़ने वाले कहते हैं, तो पीछे खिसक गया एक दृष्टि से कि वो पीछे खिसक गया लेकिन जिसको लगता है कि नहीं, मेरा अच्छी तरह नहीं चल पाया करने के लिए प्रारंभ से करूंगा फिर से करूंगा दो दो बार भी कर लेते हैं, तीन तीन बार कर लेते हैं फिर से करते हैं नहीं अभी ये पहला अध्याय पूरा नहीं हुआ फिर से करूंगा वो तो पीछे हटते हैं फिर से निचली कक्षा में चले जाते हैं अच्छी तरह करते हैं नीव बना करके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 जिसके तो साथ में किन जोड़ा तदस्य पितरों जो पितर लोग होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं अभी निधन हुआ नहीं है उनका दो तरह के पितर मानते हैं कुछ लोग निधन हो गया हैं उनको पितर मानते हैं और फिर पितरी श्राद्ध और मरे वो का करते हैं लेकिन तो इससे भी लगता है कि निधन से पहले का निधन से पहले यानी अति आ गई है क्षणता आ गई है कुछ कर नहीं सकते है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 उसको धारण कर लेता है हटा लेता है कार्यों से सुरक्षित करता है निधन के निदन के लाभ का के भागी बन जाते हैं जो लाभ सामगान में निधन का होता है वो लाभ इनको यहाँ पर भी मिल जाता है निधन भाजीनो ही ए सामना एवं खलु अमुम आदित्यम तविधम साम शाम इस प्रकार उस आदित्य की सात प्रकार से उपासना करता है सात साम की उपासना कर रहा है सात साधु की उपासना कर रहा है तो साम के प्रतीक के रूप में सूर्य को देखा वो सम है थब जगह सम है इन अवस्थाओं में बदलते हुए भी वो सम है उदय होते हुए भी सम है अस्त होते हुए भी सम है बीच में भी सम है और उसके साथ साथ भिन्न भिन्न चीजों को जोड़ दिया इन्होंने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 अति मृत्यु सप्तविध हम उपासिता अब फिर सप्तविध साम की उपासना का कह रहे हैं लेकिन आत्म समेत अपने स्वरूप में ये जो साम के शब्द हैं अलग अलग इनका जो अपना स्वरूप है शब्दों का उसी में ही साम की उपासना कर रहे हैं एक अलग दृष्टि से कह रहे हैं तो अथा खु आत्मसमित अति मृत्यु जो मृत्यु से परे है ऐसे शाम की उपासना कर रहे हिंकारो इति त्रक्षरम हिंकार इसमें तीन अक्षर है अच्छों को लेते हुए स्वरों को लेते हुए हिं में ई हिं का और रीन हो गए इसमें व्यंजनों को नहीं लेते हैं इसमें स्वरों को लेते हैं तो वो तीन हो गए एक शैली है ये हिंकार ए ती त्रक्षरम और प्रस्ताव ए तिथ्रक्षरम तत्सम तत्समम प्रस्ताव में भी तीन ही है प्रस्ता और वो है वो तीन है इसके अंदर तो ये भी तत्समम ये उसके समान है तो हिंकार भी और प्रस्ताव भी समान है आगे आदि प्रतिहार है तो चतुर अक्षरम प्रतिहार में प्रतिहार चार हो गए एक अधिक हो गया चतुरक्षम तत्ह एकम तत्समम वो उसको उसमें जोड़ देगा तो बोले फिर भी यहाँ तीन तीन हो गए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 एक अधिक है तो क्या हुआ तीन तो समान है <laughs> नहीं है चतुराक्षर <क्या? laughs> तो, त्रिभी त्रिभी समम भगवती अब जो एक बचा तो का अक्षरम अतिशिष्यते त्रक्षरम समम एक अक्षर ही तो अधिक है बाकी तीन तो समान है तो समानता का व्यवहार है आगे निधनम त्रक्षरम निधन भी ये तीन अक्षर है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 सूर्य को 21वां बताएं 21 तो ये इसमें 22 है 21वां जो है इसमें वो आदित्य है एक विंशोवा व इतो असौ आदित्यो ये जो यहाँ से लेके गणना करते हैं तो सूर्य 21वां है तो गणना है विशेष प्रकार की यहाँ इन्होंने यहाँ तो खोला नहीं है कहीं और जगह खोला होगा और शंकराचार्य जी ने जिन्होंने जिन्हों जो लिखा है वो मैं बताता हूँ तो कुछ इक्कीस चीजें हैं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 बीस हो गए और इक्कीस हो आदित्य द्विलोक में ही तो आदित्य है द्व्युल में पहुंचेंगे तब आदित्य में पहुंचेंगे या आदित्य में पहुंचेंगे फिर द्विलोक में पहुंचेंगे आदित्य लोक में द्व्युल में, में पहुंच जाएंगे तब आदित्य में पहुंचेंगे ना क्योंकि तो द्व्यूलोक केवल सूर्य ही तो है नहीं आदित्य उससे संबंधित जो और कुछ भाग है प्रकाशित भाग वो वो भी द्व्यू में है तो द्व्यू में पहुंच करके और फिर आदित्य में पहुंचेंगे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 इतने व्यस्त है दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं सुबह उठे और शाम हो गई एकदम फिर से हो गए फिर अगला दिन ऐसी चला गया इतने व्यस्त और इतने सक्रिय है रहते हैं तो बारह महीने भी और ऋतुएं भी जिनको रितुओं की दिक्कत होती है सहन नहीं करते उनको दिक्कत होती है ना कि गर्मी कब खत्म हो गर्मी ऋतु पार करना उनको मुश्किल होता है और जिनको सर्दी में ठंडा तो दिक्कत होती है उनको शीत ऋतु पार करना मुश्किल होता है कि अब इतने दिन बाकी है अब इसको पार करेंगे मुश्किल होता है तो ये पार करता जाता है लेकिन इक्कीसवें तक ही नहीं जाना है एक और है ऊपर तो उन्होंने कहा द्वाविश ना परम आदित्या द्वाविंश के द्वारा परम आदित्य आदित्य से भी परे ऊंचे जयती उसको भी वो जीत लेता है जो इस तरह से आत्मसंबित अति मृत्यु सप्तविद शाम की उपासना करता है वो आदित्य से भी परे ऊंचा चला जाता है और वो क्या है तो कत वह नाक है नाक मतलब मुक्ति मोक्ष तद विशोकम शोक से रहित स्थिति है नाकम के दो तरह से आती है नाकम को भी यू कहते हैं कि जहां पर दुख नहीं है उसको नाकम कहते हैं तेह नाकम वही मान सचन और तो कहते हैं सुख को और नाकम अकम जिसमें सुख नहीं है वो अक है वो अकमतब दुख और न विद्यते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 न कम अकम तो अकम का अर्थ हम कर देते हैं कि दुख तो दुख ना करके हम यूं करें कि सुखा भाव न कम अकम अर्थात सुखा भाव सुख का अभाव और न अकम जहां सुखा भाव नहीं है जहां सुख का अभाव नहीं है वो मतलब जहां अवश्य सुख है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 से so that...